शो टॉक भारत का भविष्य नंबर नाइन एंड नंबर टेन लाखों साल में हमने उसे स्थापित किया तो ख्याल में नहीं आता, रहा लेकिन ख्याल में आना शुरू हुआ है और दुनिया को ये धीरे धीरे रोज अनुभव होता जा रहा है कि समाज के नाम से की गई कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई और समाज के नाम से हमने जो भी आख किया है उससे हमारी मुसीबत समाप्त नहीं मुसीबत बदल गई हो यह हो सकता है एक मुसीबत छोड़ के हम दूसरी मुसीबत पा लिए हूं यह तो हुआ मुसीबत समाप्त नहीं होती तो मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि, कि सामाजिक क्रांति असंभव है और जब मैं कहता हूं असंभावना है तो मेरा मतलब यह है कि आप सब धोखा खड़ा करके ऐसे उदाहरण के लिए मनुष्य के दिहास में जितने लोगों ने भी समाज को ध्यान में रखकर मेहनत उनकी मेहनत बिल्कुल ही असफल गई न केवल असफल गई बल्कि घातक भी सिद्ध हुई अब इससे कभी सोच भी नहीं सकते थे हम आज से 300 साल पहले इन 300 सालों में दुनिया के सभी विचारशील लोगों ने चाहा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए इतनी तो सामाजिक क्रांति जरूरी इसे कोई भी बुरा नहीं कह सकता यूनिवर्सल एजुकेशन हो इससे कोई बुरा कहेगा तो इन समय से लेकर रसम तक हमारे लोग इस इससे मेहनत किए कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो गए और मजा यह है कि जब हम सफल हुए और जिन मुल्कों मन में हमने शिक्षा पूरी फैला दी हम वहां पा रहे हैं कि जो परिणाम हुए हैं शिक्षा के वो अशिक्षा से कभी भी नहीं हुए सोचते थे कि शिक्षित आदमी हो जाएगा तो जिंदगी ज्यादा शांत ज्यादा आनंद को ज्यादा सरल संबंध ज्यादा मधुर और प्रीतिकर हो गए हुआ तो नहीं हुआ उल्टा शिक्षा से आदमी ज्यादा सरल नहीं हुआ ज्यादा सालान और ज्यादा सतान हुआ और शिक्षा से वो ज्यादा प्रेमपूर्ण भी नहीं हुआ बल्कि ज्यादा कैलकुलेटिंग और ज्यादा हिसाबी किताबी हो गए और तो उसके हिसाबी किताबी बनने उसके और सब धरती शिक्षित हो जाने के बाद पता चला कि शिक्षा ने केवल उसकी महत्वाकांक्षा की आग को प्रज्वलित कर दिया, वो विक्षिप्त हो गया और जिन बच्चों की शिक्षा के लिए 300 साल के विचार तीन लोगों ने मेहनत की थी वो बच्चे आज कह रहे हैं कि हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारे कॉलेज को जला दें ये सब बेकार आज अमरीका में ये हो रहा है सर्वाधिक शिक्षित हुआ है इसलिए सर्वाधिक शिक्षा के दुष्परिणाम वहां प्रकट हुए स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल छोड़ गए जो ड्रॉप आउट है आज स्कूल और विश्वविद्यालय में जो छोड़ते जा रहा है वो विद्रोही और बदाल और 300 साल के सब विद्रोही और बदलती इसको सीखने लगे थे कि हम कैसे सबको शिक्षित कर अब सब शिक्षित हो कभी कभी ऐसा लगता है नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस सफल होते हैं तभी पता चलता है कि बुरी तरह असफल हो गए तीन हजार साल से आदमी कोशिश कर रहा है कि हम सभी को कम से कम रोटी रोजी तो जुटा दें भी बुरी कौन इंकार करेगा और दिक्कतें तब खड़ी होती हैं जिन चीजों में कोई इंकार नहीं करता उन्हीं चीजों में जिन खड़ी होती है। जब कोई इतनी ज्यादा ऑब्वियस सीधी सीधी सबसे मालूम पड़ती है तो कोई इंसान नहीं कर। अब हमने गरीबी कुछ मुल्कों में मिटा दी और हम पा रहे हैं कि गरीब इतनी मुसीबत में कभी भी ना था जितनी मुसीबत में अमीर पड़ गए और गरीबी की मुसीबत में भी एक सुविधा सी। थी आशा तो थी गरीब सदा आशा से भरा हुआ है आज नहीं निकल एक मकान बना देगा आज नहीं कल एक बगीचा होगा आज नहीं कल एक गाड़ी होगी आज नहीं कल बच्चे ऊपर उठ जाए जहां जहां अमीरी आ गई वहां वहां आशा खो गई धन के आने के साथ, हो साथ हो ही आशा खो जाए और आशा खोते ही गहन निराशा होता है आज जो पश्चिम में गहन निराशा है उस गहन निराशा का कारण है कि जिस वजह से आशा बनी रहती थी वो मिटा दी गई वो गरीबी की वजह से आशा थी इसलिए कि आपके पास कुछ नहीं था और आशा बनती थी कि कल होगा और सब ठीक हो जाएगा जिससे आप सोचते थे सब ठीक हो जाएगा वो आज आपके पास है और कुछ ठीक नहीं हुआ तो भयंकर निराशा इतने बड़े जोर से आत्मघात हो रहा है और जो नहीं आत्मघात कर रहे हैं वो भी करीब करीब मुर्दा हालत है अभी पश्चिम का जो भी विचारशील व्यक्ति है कम से कम धनी समाजों का वो निराशा दुख संतान अर्थहीन का खालीपन इनकी बातें कर रहा है कि सब जिंदगी खाली हो गरीब की जिंदगी कभी खाली नहीं बहुत बड़ी जिंदगी हालांकि उसके पास कुछ था नहीं ये बड़ा मजा यह है उसके पास कुछ थानें बिल्कुल खाली थी मुट्ठी में कुछ भी नहीं खाली क्योंकि जिंदगी बड़ी भरी पूरी गरीबी हमने मिटा दी क्योंकि हमने माना कि बुरा है बड़ी क्रांति हमने की और जिनके अंदर गरीबी मिटा दी अब वो खुद को मिटाने को चाह रहे हैं क्योंकि कोई और उपाय नहीं दिखाई पड़ता आप किसको मिटाएं बीमा उदाहरण के लिए कह रहा हूं गरीब करीब सारा मामला ऐसा है संयुक्त परिवार था हमारे मौजूद सारी दुनिया में संयुक्त परिवार था समाज सुधारकों ने कहा कि संयुक्त परिवार जो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन हो जाए सौ आदमी एक परिवार में तो स्वतंत्रता तो छीन होने वाली है, तो क्योंकि परिवार को चलाना तो एक आदमी को तो प्रमुख होना पड़ेगा सौ जो व्रद्ध है जो कमाने वाला है वो वो प्रमुख हो जाए फिर बड़े परिवार में छोटे बच्चे होंगे गैर कमाने वालों के भी बच्चे होंगे उनकी प्रतिष्ठा भी कम होगी गैर कमाने वाली की पत्नी की भी प्रतिष्ठा कम होगी इन सब की तो कोई स्थिति होगी नहीं तो किसी तरह परिधि पर चलते रहेंगे और इनके विकास का अवसर नहीं मिलेगा फिर ये भी कहा विचारशील लोगों ने कि जहां सौ लोग हैं वहां कुछ लोग गैरकमाऊ हो ही जाएंगे क्योंकि जब चलता ही है काम तो अलानी तो आ जाएगा इसलिए हम परिवार को बांटें और व्यक्तिगत परिवार ज्यादा प्रगतिशील परिवार होगा ठीक ही बात थी कि जितना छोटा परिवार होगा जितना छोटा यूनिट होगा उतना संगठित भी होगा उतना प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी भी होगा और उतना निकटता होने की वजह से पति है पत्नी है बेटे बच्चे हैं इनकी फिक्र की जा सकेगी ज्यादा फिक्र की जा सकेगी और ये कमाने में ही ज्यादा उपयोगी होगा लेकिन किसी को ख्याल में नहीं आया कि जहां जहां संयुक्त परिवार टूटा वहां परिवार भी टूट रहा जहाँ जाँ, भी है जहां जहां ज्वाइंट फैमिली खत्म हुई वहां जिसको न्यूक्अस्ट हैं अब इस फैमिली को ये भी टूट रही ये टूटेगी उसका कारण ये है ये वैसे ही टूटेगी क्योंकि ये जो पूरा बड़ा मकान है हमारा इसमें हमने सब कमरे गिरा दिए और एक कमरा बचा लिया ये कमरा बच नहीं सकता क्योंकि इस कमरे को बचाने के लिए वो सारे कमरे जो थे सहारा थे और फिर जब एक दफ्तर तय हो गया कि जितना छोटा परिवार होगा उतना प्रोग्रेसिव होगा तो आखिर में पति पत्नी भी इकट्ठे क्यों तो हो तो ठीक यूनिटर इसलिए हो जाए कि एक व्यक्ति अपने को संभाल के बात खत्म हो वो जो इतना बड़ा परिवार था वो वो चीजों को संभालता था अथ ये छोटे संबंध जो है बड़े संबंधों के बीच में ही पलित होते अगर मैं अपने काका के लड़के से भाईचारा नहीं निभा सकता तो मैं अपने भाई से ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगा और अगर मैं अपने काका और अपने मामा और दूर के काका और दूर के मामा से भी भाईचारा निभा पाता हूं उनके लड़कों से तो मेरे भाई से जो मेरा भाईचारा है वो गहरा रहेगा जब हम परिधी को तोड़ते चले जाते हैं तो नीचे फरकते आते हैं और जाते कि खत्म हो जाएगा सारी कठिनाई जो है स्त्रियों ने भी प्रगावत की पश्चिम और उन्होंने कहा कि बड़ा सही परिवार जो है स्त्रियों के बहुत खिलाफ क्योंकि तो स्त्री की कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहती थी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं पति अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता रोशनी में सबके सामने बाप अपने बेटे को कंधे पर भी नहीं रख सकता खुद के बेटे को कंधे पर रखना बेहुदगी थी जबकि घर और बड़े बुजुर्ग तो अपने बेटे से बोल भी नहीं सकता था चीज रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी से मिल ले तथा उसका चेहरा भी कई दफा पति वर्षों तक नहीं देख पाता लेकिन निश्चित यह लगा स्त्रियों को बुरा है वे तो क्रांति सारी दुनिया में ही किसको तोड़ो। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि पति पत्नी जब इतने बड़े परिवार में रह रहे थे तो पति पत्नी के बीच बहुत कम कलह होती क्योंकि तो कलह के दूसरे उपाय वो जो कलह थी वो पति पत्नी के बीच बहुत कम होती थी वो न के बराबर प्रेम ज्यादा सघन था उनके बीच मैत्री ज्यादा सघन थी क्योंकि कलह करने को और लोग भी थे और पत्नियां थी भाइयों की उनसे भी कलह चलती थी पत्नी की और तब वो सारी कलह ने ये दोनों मित्र हो पाते थे हमने सब कलह का उपाय तोड़ दिया अब ये दोनों लड़ रहे हैं अब वो लड़ने की जो सुविधा थी कहीं और वो तो समाप्त हो गई तो पति पत्नी लड़ेंगे अब कोई उपाय नहीं और वो आमने सामने पड़ गए मनुष्य ने जो जो आज तक किया है समाज की तरफ से जिसमें उसने कोशिश की है संस्थाओं को बदलने, समाज की बदलाह का मतलब संस्थाओं को बदलने, समाज को बदलने का मतलब है समूह की व्यवस्थाओं को बदलना और ये आशा रखना कि जब संस्थाएं बदलेंगी समूह की व्यवस्था बदलेगी तो व्यक्ति निश्चित ही बदल जाएगा ये आशा बिल्कुल ही व्यर्थ चाहिए और अब मानता हूं कि जो आदमी सच में क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी नहीं हो सकता अब क्योंकि तो क्रांति जितनी रूढ़िग्रस्त सिद्ध हुई है उतनी और कोई चीज नहीं तो अब भी क्रांति की बात करना मोस्ट अनरेवोल्यूशनरी बात है क्योंकि तो अगर जिनको दिखाई नहीं पड़ता कि 5000 साल के इतिहास में क्रांति सिवाय असफलता के कहीं नहीं ले जाती और क्रांति कोई नई बात भी नहीं क्योंकि सदा से हो रही है उसमें कुछ नया भी नहीं है पुरानी से पुरानी परंपरा है क्रांति की परंपरा है फिर भी हम वही सोचे जाते हैं कि कैसे इसको बदल दे कैसे उसको बदल दे तो मेरी नजर तो नहीं है बहुत उस पर मेरी दृष्टि तो सीधी है और वो ये है कि अगर कोई भी बदलाह जिस तो दुनिया में आई है कभी तो या कभी आ सके तो वो व्यक्ति की बदलाह लेकिन जिनको क्वांटिटी की फिक्र होती है बहुत उनको ऐसा लगता है कि कब हो पाएगा व्यक्ति का एक एक व्यक्ति को बदलते रहेगा तो कब हो पाएगा इसकी फिक्र भी क्या है कि कब तो हो पाए एक में भी हो जाता है तो ठीक और मजा यह है कि जितना जल्दी लगता है कि जल्दी सब में हो जाए एक में भी नहीं हो पाता क्रांति व्यक्तिगत ही हो सकती है समूह तो धोखा हम हाँ व्यक्तियों में होती चली जाए और वो समूह में पलित हो जाए क्योंकि आखिर व्यक्ति समूह बन जाते तो तो कोई परिणाम उसमें हो नहीं तो उसमें तो तो कोई परिणाम नहीं होता और चेतना के जो भी रूपांतरण थे क्योंकि चेतना का घर और ही व्यक्ति में उसका कोई समूह समूह आत्मा जैसी कोई चीज में और जब तो हम एक व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं तो अनिवार्य रूप से हम उसके आसपास की चेतना के तंतुओं को भी बदलते हैं आसपास जहां जहां वो जुड़ा है वहां भी बदलाव होने शुरू होती मगर ये ये निरंतर कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर कभी कोई गीतक बात कैसा रहा है लेकिन सदा हमने ये सोचा कि एक व्यक्ति को बदलने से एक एक को बदलने से कब होगी बदलाव? और मुझे की बात है कि बुद्ध को हमारे ढाई हजार साल हो गए ढाई हजार साल में अगर बुद्ध की बात मान के चला जाता तो शायद बदलाव करोड़ों में हो गई होती लेकिन हमने सोचा कि एक एक को बदलने से कब होगी बदलाव तो ढाई हजार साल तो हो गए और जिनको जिन्होंने कहा था कि बदलाह जल्दी हो जाएगी समूह बदलने उनकी सब बदलाहटें होगी और कोई बदलाहट नहीं है आज में वहीं जो था तो मेरी तो कोई दृष्टि है बहुत उस इतना ही है कि व्यक्तियों के समूह बढ़ते चले जाए उसका समूह का तो जो परिणाम हो जाए तहत समूह को तो सीधा ध्यान में रखकर तो व्यक्ति को ही रखना फिर जो समूह में हो जाए ऐस बात होता है, वो स्वीकार है न हो तो उनकी चिंता नहीं और अब मैं मानता हूं कि कुछ लोग चाहिए जो इस तथ्य को ठीक से समझना शुरू करे क्रांति की बातचीत कुछ कर पाती है या नहीं कर पा और एक और मजे सूत्र है कि जब तक किसी चीज का अभाव होता है तब तक हमें मालूम पड़ता है कि अभाव बहुत महत्वपूर्ण है जैसे वो अभाव भर जाता है वो तो गैर महत्वपूर्ण हो जाता है उसका मूल्य खत्म हो जाता है उसका मूल्य तक कहां खत्म हो जाता है अब जैसे कि जब तक रोटी नहीं तब तक लगता है रोटी बहुत महत्वपूर्ण है रोटी मिल रही तो वो बेकार हो जाता बात ही खत्म हो जाती है। ये भी ख्याल नहीं रह जाता कि कभी वो नहीं थी तो उसका न होना बड़ा महत्वपूर्ण था वो समाप्त होगा और आज भी वो रोटी मिली कि तब उसके दूसरे सवाल शुरू होते कब उसके दूसरे सवाल शुरू होते असली सवाल शुरू होते वो असली सवाल जो है उसको और कठिनाई में डाल जाते हैं या सुलझाव में डाल जाते हैं जरा सोचने लगे अब जैसे कि 50 साठ साल से जो भी वैभवशाली देश है वो सोच रहे हैं कि आज नहीं हम कल आदमी की तकलीफ सदा की रही तब तकलीफ पहले ये थी कि आदमी को रोटी कैसे मिले वो तो रोटी मिलनी शुरू हो गई मकान कैसे मिले वो मिल गया अब तकलीफ अनुभव होनी शुरू हुई पचास साल से कि आदमी को श्रम करना पड़ता यही असली तकलीफ है तकलीफ यही और ये ये जरूरी बात है कि आदमी को रोटी के लिए श्रम करना पड़ता जीवन बेचना पड़ता है समय बेचना श्रम बेचना जीवन बेचना अगर मैं अपनी रोटी के लिए रोज छह घंटे बेचता हूं तो मैं छह घंटे अपनी जिंदगी बेचता हूं जिंदगी भर में अगर मुझे जीना है अस्सी साल तो बीस साल तो मैंने रोटी बेचने में रोटी खरीदने में बेच दी ऐसे या, या कहें कि मैंने एक चौथाई जिंदगी रोटी कमाने में गंवाई या यूं कहें कि मैंने अपनी एक चौथाई आत्मा जो थी वो वो रोटी के पल्ले पर रख दी तो ये कहना चाहिए कि अशुभ समाज को ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति को रोटी के लिए तन के लिए आत्मा को ना बेचना पड़े और तो जो समझदार लोग हैं वो ये कहते रहे अब हालत ये आ गई कि अब हम मशीन तैयार कर लिए आदमी को श्रम से मुक्त किया जा सके लेकिन नए सवाल खड़े हो गए कि आदमी को श्रम से मुक्त किया तो आदमी वो जो खाली है करेगा क्या संभव नहीं है कि वह हत्याएं करेगा चोरी करेगा बदनामी करेगा शराब पिएगा एलएसडी लेगा मारिजुआना लेगा तो ये करेगा पर इसका कभी भी हमको ख्याल नहीं था जिन्होंने कहा कि हम जिस दिन आदमी को श्रम से मुक्त कर देंगे उसकी आत्मा पूर्ण मुक्त हो जाएगी फिर वो वो लोग सोचते तो थे, थे कि वो काव्य करेगा चित्र बनाएगा पेंटिंग्स करेगा कालिदास पैदा होंगे शेखियर पैदा होंगे हजारों की संख्या में घर घर रविन्द्रनाथ हो जाएंगे तो बुद्ध और महावीर जगह जगह पैदा हो जाएंगे क्योंकि आदमी को सुविधा होगी और उसकी आत्मा पहली दफा मुक्त होगी तो बहुत रूपों में प्रकट होगी तो लेकिन मामला ये दिखाई पड़ता है कि वो बुद्ध कभी कभी एक आद पैदा होता था वो भी शायद पैदा न हो क्योंकि जिस आदमी को हम श्रम से मुक्त कर रहे हैं श्रम से मुक्त होते ही उसने बहुत सी इच्छाओं को सदा पोस्टपोन किया था श्रम की वजह से वो नहीं कर पाता था उसका भी मन था कि अगर सौ पत्नियां वो भी रख सके तो रखें कोई वजह नहीं थी कि सायजहा क्यों रखे और वो क्यों न रखे शायेजहा इसलिए रख सकता था उसको तो श्रम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी इन सौ स्त्रियों को खिलाने का भी सवाल नहीं था ऐसी हजार भी रख सकता था एक मजदूर को आप मुक्त कर देंगे बिल्कुल श्रम से तो वो भी सोचता है कि क्यों ना दस पत्नियां रख सकें या क्यों रोज इस पत्नी न बदल लें आखिर उसका क्या कसूस इच्छा उसकी भी सदा यही थी लेकिन इच्छा जरूरतों से दबी थी इसको वो पूरा नहीं कर सकता अब समय है सुविधा है खाने की इंतजाम है क्यों तो ना करें फिर को इकट्ठा रखना एक हिंजट की बात है तो पत्नियों को समाप्ति क्यों ना करें रोज एक नई स्त्री क्यों न खोजी जाती जिन जिन इच्छाओं को उसने अब तक मजबूरी में रोक रखा था उन सबको वो पूरा करना था कितने लोगों की इच्छा है कि वो कविता करें कितने लोगों की इच्छा है कि वो ध्यान करें कितने लोगों कितने लोग, लोग मुक्त जाना चाहते हैं और मजा है कि जितने अभी आपको दिखाई पड़ते हैं कि ध्यान में उत्सुक हैं इनकी भी अगर दूसरी इच्छाएं पूरी हो तो सौ में से निन्यानबे ध्यान में उत्सुक ना होंगे इनका भी ध्यान में उत्सुक होने का सौ में निन्यानबे मौके पे ये कारण होता है कि इतने परेशान हैं जिंदगी से कि शायद ध्यान से राहत मिल जाए अगर जिंदगी की सारी परेशानियां अलग कर दें तो सौ सन्यासियों में से तो निन्यानबे भाग जाएंगे फौरन क्योंकि वो, वो आए इसलिए नहीं थे कि ध्यान में उनकी कोई रुचि थी या आत्मा की खोज में कोई रुचि थी संसार इतना तो कष्ट पूर्ण था कि ये उनके लिए पलायन था सुविधा आदमी आता वो कहता है कि बड़ी मुश्किल है लड़की की शादी नहीं हो रही नौकरी नहीं मिल रही लड़के को पत्नी बीमार है तो कोई रास्ता बताएं प्रार्थना का पूजा का कि ठीक हो जाए अगर ये सब ठीक हो जाए तो क्या यह आदमी प्रार्थना हो पूजा का रास्ता पूछने आने वाला ये है कि नहीं आया मगर ऐसा मत समझना कि इसकी पत्नी ठीक हो जाए इसकी लड़की को शादी हो जाए इसके लड़के को नौकरी लग जाए तो ये बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा इसने बहुत कुछ रोक रखा है इस उपद्रव की वजह से जिसको ये नहीं कर पा रहा ये है, है ये भी चाहता है कि बैठे खराब किए ये भी चाहता है कि सड़कों पर नाचे ये भी चाहता है कि तांस खेले दाव लगा दे जुए पर यह भी चाहता है ये सब फ्रिल्ड जिस दिन इसके सारे उपद्रव नहीं है जिनकी वजह से यह दबा हुआ है उस दिन ये बेलगाम उस दिन आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आदमी को ऑकुपाइड कैसे रखो आज अमेरिका में वो ही सवाल है, क्योंकि तो उनको लग रहा है कि आने वाले 50 साल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में लगेगा आदमी की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी ये आदमी जो अनऑक्युपाइड छूट जाएगा पहली दसाइए करेगा क्या जमीन को स्वर्ग बनाएगा कि नर्स बनाएगा आदमी को देखो तो पक्का है कि नर्स बनाएगा स्वर्ग वो नहीं अब सवाल मिले कि बड़ी से बड़ी क्रांति हुई जा रही है कि आदमी को श्रम से मुक्त कर दो अगर सच पूछा जाए तो श्रम से मुक्त करने का गहरा अर्थ है कि आदमी को हम शरीर की चिंता से मुक्त कर दो लेकिन शरीर की चिंता से मुक्त करके ये आत्मा की चिंता में पड़ने वाला है या कि सदा से जो दबाई हुई वासनाएं हैं जिनको ये कभी पूरी नहीं कर पाया ये उनको पूरे करने में लगे क्रांति बड़ी भारी घटित हुई जा रही लेकिन हो सकता है कि फल भयंकर हो होते और ये फल तब तक भयंकर होंगे ही जब तक हम व्यक्ति को बदल नहीं देते तब तक हम कुछ भी बदलेंगे ये बिना बदला हुआ व्यक्ति जो है उसका दुरुपयोग करने वाला है आय को कभी ख्याल नहीं था कि हम जो इतना महान श्रम करके और एटॉमिक एनर्जी की खोज कर रहे हैं आदमी इसका क्या करेगा आयसिंग ने मरते वक्त कहा कि अगर इसका में बोध होता कि आदमी क्या करेगा तो बेहतर हुआ होता कि मैंने किराने तो तो की दुकान पर नौकरी करके जिंदगी गंवा दी होती बजाय इस सारे इस खोज का अंतिम परिणाम अगर हेरोशमा और नागाखाकी होना है और आखिर में सारी दुनिया इतनी तो जल के मरने वाली है तो मैंने जो श्रम किया है तो पूरी जिंदगी बर्बाद की और इतनी लगन से उसका यह फल होगा ये अगर जराबी ख्याल होता तो एक किराने की दुकान पर या, या अखबार देश की सड़क पर जिंदगी गुजार देना बेहतर और आध्यात्मिक ये सब वैज्ञानिक पागतन सिद्ध हुआ लेकिन ये अंग की शक्ति कारगर हो सकती है लेकिन कारगर तभी हो सकती है जब व्यक्ति पहले बदल गया और पीछे ये अंग की शक्ति आए हाथ से नहीं तो ये कारगर नहीं हो सकती ये तो बदलोला अब तक हमने जो भी आदमी को दिया है उससे नुकसान हुआ क्योंकि आदमी वही का वही और समूह को बदलने वाला सोचता ही है व्यक्ति को छोड़कर वो सोचता जब सब बदल जाएगा समूह बदलेगा जा। संस्था बदलेगी शक्ति बदलेगी तो व्यक्ति तो बदलने वाला लेकिन व्यक्ति बहुत रसिस्त है इतना आसान नहीं व्यक्ति का बदलना सब बदल जाए और व्यक्ति अपनी युद्ध जारी रखेगा बल्कि वो पहली दफा प्रकट होगा पूरी शक्ल में जिसका आपको कभी भी पता नहीं था लोग कहते हैं कि आदमी बड़े पद पर पहुंचता है तो बिगड़ जाता है पद बिगाड़ देते हैं कौन पद नहीं बिगाड़ सकता किसी को सिर्फ पद मौका देता है आपको पूरे खिलने का लोग कहते हैं धन बिगाड़ देता धन कैसे बिगाड़ सकता है धन की क्या काम होती लेकिन धन आपको तो मौका देता है कि जो आप थे अब प्रगट हो जाए गरीबी में प्रगट नहीं हो सकते पुलिस पटल में ले अगर वो में जाते अगर दूसरे की पत्नी को छेड़छाड़ करने जाते तो जूते पड़ते अब धन आपके पास अब जूते मारने की ताकत आपके पास है अब आप कुछ कर सकते हैं जो सदा आपने रोका था दवाइयों ने चिकित्सा सांस में आदमी जो उम्र बढ़ा दी अब सवारी है कि उस उम्र को बढ़ा के नए में खड़े होते अब 70 साल का आदमी 80 साल का आदमी और अभी भी वो सेक्सुअली पोटेंट है जब आप उम्र सौ साल खींच देंगे तो सत्तर पचहत्तर साल का आदमी भी बच्चे पैदा कर सकता है। अब प्रॉब्लम खड़े होंगे जो कि पिछले पच्चीस पांच साल के बूढ़े ने कभी खड़े नहीं किए थे वो कभी खड़ा नहीं किया था अब ये खड़ा करें अब ये काम वासना के बाजार में अपने नाती पोतों का भी कॉम्पिटिटिव होगा उसी बाजार में खड़ा अब बर्डम रसन जैसा बुद्धिमान आदमी अगर 20-22 साल की लड़की से शादी करते तो कंपटीशन किससे? से अस्सी साल का आदमी अगर 22 साल की लड़की से शादी करता है तो अपने नाती पोतों से कॉम्पिटिटिव है। तो इसके प्रॉब्लम खड़े होंगे इसकी जिंदगी खड़ी होगी। और जो जो स्ट्रक्चर था जो व्यवस्था थी उसमें आमूल्य रूपांतरण करने होंगे आपको अस्सी साल का बाप अगर शादी करने जा रहा है तो क्या वो बीस साल के अपने लड़के से कह सकता है कि ब्रह्मचर्य का कोई मूल किस मूल? से उल्टी हालत यह हो सकती है बीस साल का लड़का अपने बाप को थोड़ा कि थोड़ा समझे थोड़ा तो कुछ ध्यान रखो तो होता क्या है कि जब उन संस्था में व्यवस्था में कोई भी अंतर कर लेते हैं तो तो तकलीफ खड़ी होती है कि वो जो व्यक्ति है वो तो वही का वही रह जाता है ऐसा नहीं कि बटन रसन ऐसा कर रहा है जो लोग भी सौ तो साल की उम्र तक जी सकते हैं वो लोग अस्सी साल में शादी कर सकते हैं तो नहीं है। कोई कारण तो नहीं कभी तो अमरीका में उनको वृद्धों के लिए कैंपस बनाने पड़ जिसको हम कभी नहीं सोच सकते जिसमें बूढ़े और वृद्धों को रखना और वहां ठीक प्रेम और रोमांस की कथा शुरू अब वो बूढ़े बुण, और बुढ़िया जो है वो वो सब अपना प्रेम बस बसा रहे हैं उनके सब बच्चे लड़के बच्चे ल, उनके बच्चे वो अपने घर बसा रहे हैं ये बूढ़े और बूढ़े जो है ये फिर अपने रोमांस की क्योंकि तो उनको घर बिठाना खतरनाक अब इनके कैंप अलग ही होने की जहां कम से कम ये अपने समवयस्क लोगों के बीच फिर से प्रेम का सिलसिला शुरू करते हैं आदमी को बिना बदले व्यक्ति को बिना बदले आप जो भी करेंगे आप नए प्रश्न खड़े कर सकते हैं बस तो थोड़ी देर राहत हो सकती है पुराने प्रश्न समाप्त हुए अब ये सच बात ये है कि अगर बाप साठ 70 साल में मर जाए तो परिवार में उसको प्रेम मिलता रह सकता है थोड़ा बहुत क्योंकि उसकी ठीक दूसरी पीढ़ी उसके बेटे ताकत में होते उसका बेटा होता है कोई पैंतालीस साल का 50 साल का वो अभी ताकत में होता है सत्तर साल के बूढ़े को अभी वो फिटर करेगा अगर बूढ़ा 90 साल का हो जाए तो उसके बेटे 70 साल 80 साल के हो जाएंगे वो ताकत के बाहर हो जाएंगे बेटों के बेटे ताकत में आ जाएंगे जिनसे अब इस तीसरी पीढ़ी का कोई लेना देना नहीं सीधा संबंध नहीं अब यह बूढ़ा घर से फिजुल का बोझ है इसको हटाओ जाना इसका कोई उपयोग नहीं इसको हटाना चाहिए और अगर चौथी पीढ़ी ताकत में आ जाए तो आपको चौथी पीढ़ी को तो नाम भी याद नहीं रहता आपको अपने दादा तक का नाम याद रहता दादा के बाप तक आपको नाम भी याद नहीं अगर वो बुढ़ा जिंदा हो जिसका आपको नाम तक याद नहीं रहा तो आप उसका उससे कोई संबंध होने वाला है कोई संबंध नहीं होता तो या तो आपके संबंध की और की क्षमता इतनी बढ़ गई होगी इतनी दूर तक पार कर सके तो उस बूढ़े का जिंदा रहना ठीक नहीं तो वो बूढ़ा अच्छा है कि जा चुका हो क्योंकि वो अपने ही सामने अपनी ही पीढ़ियों को देखे जिनको उसकी कोई चिंता ही नहीं है कोई उनको देखने वाला भी नहीं है ये बहुत कष्टपूर्ण है ये बहुत दुखद है सारी कठिनाई क्या खड़ी होती है अब जैसे कि चिकित्सा ने स्टिल की आदमी की कि हम उसकी उम्र बड़ी कर लें अब चिकित्सक के सामने सवाल है सारी दुनिया में सभी मेडिकल कॉमिशेंसेज में वो सवाल उठता है कि क्या आपको किसी आदमी को उसकी इच्छा के बिना जिंदा रखने का हक एक मैं एक आदमी में समझ ली सौ साल हो गया मैं मरना चाहता हूं मैं मरना चाहता हूं लेकिन कोई सरकार मुझे आत्महत्या की आज्ञा नहीं देती क्योंकि वो कानून तब बनाया गया था जब कोई सौ तो साल तक जीता नहीं और सब किसी आदमी को आत्महत्या कर लेना समाज के लिए बहुत फिजुल खर्च असल सबने अगर एक आदमी को हमने 30 साल तक बड़ा किया तो समाज ने 30 साल तक उसको खर्च किया भोजन दिया मकान दिया शिक्षा दी सारी मेहनत की वो आत्महत्या कर लेते इसका मतलब यह है कि जिस जिस व्यक्ति को हमने 30 साल तक मेहनत ली वो बीच में खत्म हो जाता तो समाज उसकी आज्ञा नहीं दे सकता तो वो आत्महत्या की आज्ञा कैसे दे उसका मतलब वो तो खतरनाक आज्ञा है कोई भी आदमी तैयार होने के बाद आत्महत्या करने से तो सारी मैंने समाज की बेकार ली लेकिन अब 100 साल का एक आदमी हो गया मैं 100 साल का हो गया मैं मरना चाहता हूं नहीं जीना चाहता कोई सरकार मुझे आज्ञा देने को तैयार नहीं क्योंकि उसके नियम रोकने हैं और चिकित्सक मुझे सहायता नहीं कर सकता मरने में अगर मैं मर रहा हूं तो वो मुझे जिलाए रखने की कोशिश करेगा अभी सारी दुनिया में जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उन लोगों का कहना है कि हमें मरने का सुविधापूर्ण हक होना चाहिए यह हमारा निर्णय होना चाहिए और चिकित्सक भी पूछते हैं कि क्या ये नैतिक है एक 100 या 120 साल के आदमी को और ऑक्सीजन की नली लगा के जिंदा क्या ये नैतिक क्योंकि इस आदमी को जीवन में कुछ भी नहीं बचा है सिर्फ जीना भारी बोझ होगा इसके लिए पर क्या हम इसकी नली से ऑक्सीजन जाना बंद कर दें इसको मरने में सहयोगी हो, हो क्या वो नैतिक होगा जब भी हम बाहर कोई बदलाव कर लेते हैं और मनुष्य की अंतरात्मा और नैतिकता और उसके अंतरबोधों में कोई तो अंतर नहीं होता तब तक हम नए सवाल खड़े करते चलेगा और नए सवाल पुराने से बदतर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के तल पर होते पुराना जो है वो सरल तल पर होता है सवाल जब हम उसको बदल लेते हैं और नया सवाल खड़ा करते हैं तो वो आने लेयर कॉम्प्लेक्सिटी हो वो ज्यादा बेटे हो उसको हल करने में ज्यादा मसले गहन हो जाएंगे कोई आदमी आत्महत्या ना करे ये सरल पल की उलझन लेकिन आत्महत्या करने का हक देना बहुत जटिल उलझन क्योंकि फिर आप कैसे तय करिएगा कि कौन ना करे चलिए एक आदमी कहता है मैं 100 साल में कहता निन्यानवे वाला कहता है कि अगर 100 साल वाला आत्महत्या कर सकता है तो निन्यानवे वाले को क्यों हक न हो लेकिन फिर उन्नीस साल वाले का क्या कसूर है अगर वो मरना चाहे ये ज्यादा जटिल मामला होगा वो बहुत सरल मामला था कि कोई आत्महत्या न करे एक सरल नियम था कोई करने को आमतौर से उत्सुक भी नहीं था कभी कोई उत्सुक भी होता था तो उसे रोका जा सकता था लेकिन वो रूकावट मौत के खिलाफ अगर हम आज्ञा देते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हक हाँ कब है ऐसे क्योंकि अगर व्यक्ति ठीक से पूछे तो वो कह सकता है कि मरने का हक हाँ मेरी निजी स्वतंत्रता है और मुझे जबरदस्ती जिलाने वाले आप कौन ये किसी का हक नहीं अब जैसे मैं कहूं कि हम पूरे 5000 साल से व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं इंडिविजुअल फ्रीडम अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अंतिम अर्थ हो सकता है वो ये है कि व्यक्ति को मरने का हक होना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा था मरने का हक हाँ भी व्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने सोचा था बोलने का हक हाँ。कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो दोपणी का बोलने का हक हाँ। मरने का हक हाँ एग्जिस्टेंसियल ज्यादा कीमती और अगर मैं मर ही नहीं सकता तो मेरे बोलने न बोलने का भी क्या मूल्य है अगर मुझे इसलिए जीना पड़ता है कि आप मुझे मरने नहीं देना चाहते कि आपका कानून कहता है कि तुम नहीं मर सकते तो तुम मेरी जिंदगी के नियामक मगर व्यक्ति की स्वतंत्रता वाले में कभी सोचा ये ये इसका अंतिम फल हो होता।, होता होता हमेशा ये है अभी मैं देख रहा था निश्चय ने बहुत अद्भुत बात लिखी उसने लिखा कि दुनिया में सारे धर्म मर रहे थे उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया में धार्मिक लोग पढ़ रहे हैं उसका कुल कारण ये है कि सभी धर्मों ने सत्य के ऊपर 5000 साल तक इतना जोर दिया कि अब लोग कहते हैं कि जो सत्य है वही हम मानेंगे और तुम्हारा इस पर सत्य सिद्ध नहीं हो रहा तुम्हारी ही जिद्ध कि धर्म सत्य की खोज है तुमने ही समझाया लोगों को कि सत्य को पाना अंतिम लक्ष्य जीवन का अब लोग कहते हैं कि सत्य ही अंतिम लक्ष्य पाना लेकिन तुम्हारे इस पर सत्य नहीं मालूम पड़ता झूठ मालूम पड़ता है सरासर झूठ और तुम सिद्ध करो कहां सत्य वो तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे नीच से कहता है कि तुमने जो जलाई थी आग उसके ही फल भोग रहे इसमें किसी का हाथ नहीं तुमने अगर पहले से ही तो निच से बहुत अज्जी बात है, वो कहता है कि सबसे वक्त का कोई मूल्य नहीं निश से कहता है कि जो असत्य जीवन को आनंदपूर्ण बनाए, वो असत्य भी वर्णीय निश्चय ये कहता है हम सत्य की चिंता क्यों करें हमको इस सत्य के लिए पैदा हो जीवन परम मूल्य है और अगर झूठ से सहारा मिलता है और सपने देखने में सुख मिलता है तो मुझे देखो ये सभी धार्मिकों को लगेगा कि बड़ी उपद्रव की बात है लेकिन इसका अंतिम फल यह हो सकता है कि धर्म वापस लौट सकते ये बात अगर ठीक से समझी जाए तो धर्म वापस लौट सकते सकेंगे तो धर्म बच नहीं सकते क्योंकि सत्य की परख अगर बढ़ती चली जाए अंधता तो आकर पूछेगा कि तुम्हारे ईश्वर को प्रयोगशाला में खड़ा करो जब तक हम जांच परख न कर लें जब तक पक्का न हो जाए कि वो है जब तक प्रूफ हम न जुटा लें तब तक हम मान नहीं सकते लेकिन जब चीजें पूर्णता पे पहुंचती हैं अपनी तभी उद्घाटन होता है दो पद हो तभी धार्मिकों ने जोर दिया है सत्य पर कोई धार्मिक तो असत्व पर जोर देने वाला नहीं हुआ कभी तो भी लेकिन नीच कहता है कि उनके जोर नहीं धर्म की जड़े काट हाँ, तो जब तक चलता रहा मामला जब तक कि इस जोर को उसके अंतिम निष्कर्ष तक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं खींचा गया जब भी आप किसी चीज को उसके अंतिम निष्कर्ष तक खींचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके चुपता परिणाम क्या हो सकते हैं अब हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी मिटनी चाहिए क्यों इसलिए मिटनी चाहिए चीज कि, तो, कि भूख बड़ी बुरी चीज और एक समाज में कुछ लोग भरे पेट रहे हैं कुछ लोग भूखे रहे अशोभित अनैतिक लेकिन भूख बड़ा मामला है सिर्फ रोटी भूख नहीं जिस दिन आप रोटी पूरी कर देंगे उस दिन सेक्स भी भूख और अगर ये बात गलत है कि कुछ लोगों के पेट में रोटी पड़े और कुछ लोगों के ना पड़े तो कुछ लोगों का सेक्स ज्यादा ढंग से तृप्त हो और कुछ खाना त्रप्त हो ये कब तक चलने लगे और अगर ये सही है कि सबको एक जैसे मकान रहने को मिलने चाहिए कि कोई महल में रहे और कोई झोपड़ी में तो ये बात कब तक ठीक रहेगी कि, कि, कि किसी को सुंदर स्थित मिल जाए और किसी को क्रूप मिले ये कैसे बर्दाश्त किया जा सके इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की जरूरत है तब आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि आपके पास एक इस सुंदर स्त्री और मेरे पास नहीं तो आप मेरा शोषण कर रहे हैं निश्चित क्योंकि तो जो स्त्री मेरे पास होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं आप कब बैठिए बैठे तो कुछ बंटवारा होना कुछ न कुछ स्टेयरिंग होनी कुछ ऐसा होना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन वो आपकी स्त्री हो एक दिन मेरी भी तो हो लेकिन क्या उपाय है या वैसी दूसरी स्त्री मुझे मिलनी चाहिए मकान तो आसानी से हम बनाते हैं एक से भी बन सकते हैं किसी दिन लेकिन फिर हम एक सी स्त्री में कहां बना पाएंगे तो फिर शेयरिंग पर इंतजाम करना पड़ेगा तो हम पूरे समाज को एक एक जैसा आज बंटवारा कर रहे हैं धन का वैसा हमें कल काम वासना के लिए बंटवारा ठीक वैसा ही हम बंटवारा करना पड़ेगा लेकिन मकान तो जिद नहीं करता है क्योंकि मकान कहता कैसे बना लू स्त्री तो जिद्द करेगी कि माना कि तुम वंचित हो रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ प्रेम करने को राजी नहीं तो इसको हमें कहना पड़ेगा ये स्त्री अनैतिक क्यों ये एक व्यक्ति को अपना प्रेम देने को कैसे और दूसरे को नहीं देखती व्यक्ति समान क्या करिए आप ज्यादा जटिल तलों में उलझेंगे फिर अभी तल बहुत साधारण थे और जटिल तल जो है वो चीजों को बुरी तरह तोड़ जाएंगे बाद स्त्रियों को बदलने के मूवमेंट ग्रुप है क्लब है जहां पति पत्नियां इकट्ठे हो रहे हैं और पत्नियों को बदल के ताकि ताकि किसी को कोई दंस न रह जाए मन मगर ये ये चेतना को नीचे गिराएगा ऊपर ले जाएगा इससे आदमी की आत्मा आकाश में बोलेगी कि और जमीन में धस जाए क्या होगा क्या उसका उसका आखिरी फल क्या हो मगर ये हम सोचते हैं समाज सुधारक जिद्ध में होता है एक मसले को पकड़ता है उसकी पूरी चेन को नहीं वो कहता है इस आदमी पास कपड़ा नहीं इस पास कपड़ा होना बस इतना पकड़ते देता लेकिन इस सड़क का पूरा फल क्या है इस सड़क की पूरी अंतिम नियति क्या हो इस आदमी के पास आप जैसी आंख नहीं है वो भी होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए ये आदमी आज नहीं कल कहेगा कि किसी आदमी के पास प्रतिभा हो और मेरी बुद्धि जड़ हो ये नहीं चलेगा बुद्धि का सामान बंटवा रहा हूं मैं और आज निकल हो कोई कठिनाई नहीं है अब इंटलीमेंट्स तो है कि हम बच्चों को जिनके पास थोड़ी ज्यादा प्रतिभा है उनको थोड़ा कांच हां उनके मस्तिष्क में थोड़े हार्मोन कम करें थोड़ी नसें काट थोड़ी नर्वस सिस्टम उनकी नीचे उतार दें तो वो सामान लेकर तक आ जाए अगर ये बात सच है कि एक आदमी के पास ज्यादा धन नहीं होना चाहिए तो ये बात क्यों सच नहीं है कि एक आदमी के पास ज्यादा प्रतिभा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्रतिभा का शोषण करे तो रागन या बिरला ही शोषक है ऐसा क्यों कालिदास तो शेक्सपियर और आइंस्टीन और बुद्ध शोषक नहीं ये भी शोषक शोषक का अगर यही मतलब है कि किसी के पास कोई चीज ज्यादा हो जाती है और किसी के पास कम पड़ जाती है तो इस निकल हमें निपटारा करना पड़ेगा एक आदमी बुद्ध के बैठ जाए और दूसरा आदमी बुद्धू बना रहे ये कैसे चलेगा ये नहीं बर्दाश्त किया जा रहा बुद्धू कहेगा कि या तो मुझे बुद्ध बनाओ जो तो कि कठिन तब दूसरा उपाय है कि बुद्ध को बुद्ध बना लो जो कि आसान गरीब कहता है कि बिरला को या राजफलर मुझे भी बिरला और राजफलर बना दो जो कि कठिन सरल यह कि राखफल और अब्दुल्ला को बांट के गरीब बना दो जो क्या आसान जो कि किया जा रहा है सारा तो सोशलिज्म सारा समाजवाद वही करता पर इसकी अंतिम नियति क्या है इन सारे तर्कों को तो अगर सामूहिक संदर्भ में देखें तो बड़े ठीक मालूम पड़ते हैं लेकिन लंबा फैलाकर देखें तो पता चलता है कि तो उपद्रव में रोज उतार चले जाए ये रोज उतार चले जाते अभी मनोवैज्ञानिकों ने प्रायस के बाद मां बाप को समझाया कि बच्चों को दान टपट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको उनकी आत्मा को चोट है उनकी स्वतंत्रता को चोट है उनको स्वतंत्रता देनी है सुविधा देनी है और किसी तरह का उन पर प्रतिबंध ना हो इसकी फिक्र करें पता साल उन्होंने समझा दिया माँ बाप समझ पहले बच्चा डर के घुसता था घर में अब माँ बाप डर के घर में घुसते हैं कि कहीं बच्चे के ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं हो रहा और बच्चे माँ बाप पर प्रतिबंध कर रहे हैं ये कभी मनोविज्ञान को ख्याल में भी नहीं था कि जिस दिन माँ बाप प्रतिबंध नहीं करेंगे तो उस दिन बच्चे प्रतिबंध करेंगे उनको ख्याल यह था कि माँ बाप प्रतिबंध नहीं करेंगे बच्चे स्वतंत्र होंगे बस इतने ही ख्याल था इसका अंतिम कंक्लूजन क्या है इसका आखिरी कंक्लूजन यह है कि कंट्रोल तो कोई न कोई करने ही वाला है बच्चे करेंगे अब ये बड़ी मुश्किल बात है ये बेहतर था कि मां बाप करते बजाय इसके कि बच्चे करें क्योंकि तो कम से कम वो अनुभवी थे कम से कम वो बच्चे भी रह चुके थे इन बच्चों को तो इसका कोई भी पता नहीं है कि बूढ़े होने का क्या मतलब होता है और जब एक दफा बच्चों को कह दिया कि हम उन पर प्रतिबंध नहीं करेंगे तो किस सीमा पर रुकिए आज बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते तो प्रतिबंध करना है कि नहीं करना उनकी स्वतंत्रता पर आघात तो कर ही और कौन बच्चा पढ़ना चाहते कौन बच्चा पढ़ना चाहे अगर सुविधा होगी तो कोई बच्चा पढ़ने पर आती नहीं आज अमेरिका की हालत यह है कि अमेरिका को सारी की सारी बुद्धिमत्ता दूसरे मुल्कों को उधारने नहीं पड़ रहे दूसरे मुल्क चिंतित नहीं है रोकते कहते हैं ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है क्योंकि तो अमेरिका ज्यादा तनख्वाह देता है और यूरोप और सारी दुनिया का जो बुद्धिमान आदमी वो अमरीका चला जाता है नौकरी करने और अमेरिका की मजबूरी है कि सारी दुनिया से बुद्धिमान खोजना पर पड़ेगा उसके बच्चे तो यूनिवर्सिटी इंकार कर रहे <laughs> उसके बच्चे तो पढ़ने नहीं चाहते वो तो हिस्ट्री है बिस्मिक है वो तो अपने नाच खून कर रहे हैं मरिजवाना ले रहे हैं वो पढ़ना होना चाहते हैं अमरीका आज सारी दुनिया से बुद्धिमान आदमी को खींच रहा है कहीं भी बुद्धिमान आदमी हो आज लेकर अमरीका चला जाए उसकी भी मजबूरी है क्योंकि आज उसके पास सबसे ज्यादा सुविधाएं, है सबसे ज्यादा संपन्नता है लेकिन उसके बच्चे आगे बढ़ाने से इंकार करते हैं। उसके बच्चे ये पूछना है सुविधा सम्पन्नता का करेंगे क्या अरे बड़े मजे की बात है सदा बच्चों ने पूछा था कि गरीबी कैसे मिटे आज अमरीका के बच्चे पूछ रहे हैं अमीरी कैसे में ये कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे ये पूछेंगे कि अमीरी कैसे में ये प्रॉब्लम भी किसी दिन उठेगा क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं तुम्हारी अमीरी से तो तुम्हें कुछ मिला कर नहीं माना तुम्हारे पास मकान अच्छा है कार तुम्हारे पास अच्छी है एयर कंडीशन कमरे में हो तुम्हारे पास बाथरूम अच्छा है तुम्हारे पास साबुन अच्छी सब तुम्हारे पास अच्छा भोजन अच्छा कपड़े बाकी तुम्हें मिला क्या जिंदगी उन्हें जिंदगी कुछ मिला तो नहीं तो हम बिना बाथरूम के रह लेंगे बिना नहाए रह गंदे कपड़े में रह लेंगे हमारे पास नहीं होगी परफ्यूम हमारे पास नहीं होगा पसीने की बदबू आएगी लेकिन हम जिंदगी को जीना चाहते हैं हम तुम्हारे ढांचे में फंस के मरना नहीं चाहते ये कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चों को पसीने की बदबू जो है वो प्रीति कर लगी लगी नहीं सकती थी क्योंकि सुगंध बहुत नुकसान मामला था पुरानी दुनिया में कभी कोई सुगंधित हो सकता था बाकी लोग सबको पसीने की बदबू थी आज अमरीका के बच्चों को पसीने की बदबू बेहतर लग रही बजाय परच्यून को क्योंकि कहते हैं परच्यून धोखा है अपनी शरीर की गंद चाहिए धोखा इतना लंबा हो गया कि अपने शरीर की गंदगी बेहतर मान ली नहाने से इंकार है कपड़े बदलने से इंकार है गंदगी सुखद क्योंकि वो जीवन और संपत्ति नहीं चाहिए अभी बर्गली यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक नई राउस नायक गाड़ी खरीद के नई गाड़ी खरीद के चंदा करके और कैंपस के बीच में रखकर आग लगाई क्योंकि ये सिंबल है धन धन नहीं चाहिए किसी दूसरे की गाड़ी नहीं है खुद चंदा करके ये गाड़ी ला के कैंपस के बीच में रख के आग लगा के होली मनाए अब ये कार्य नहीं चाहिए आदमी वापस पैर से लौटना चाहिए क्योंकि पैर से चलने का सुखी और था पैर से चलने वालों को बिल्कुल पता नहीं भारी दुखी और तो जब पार से कार गुजर जाती है तो आत्मा पे ऐसा संकट आता है जैसा कभी नहीं आता लेकिन जहां कार हो गई अत्यधिक अतिध, हो गई वहां पैर से चलने का वापस सुख लौट लेते और मजा यह है कि कार पैर से कार तक जाना बहुत आसान मामला था कार से पैर तक आना बहुत कठिन मामला है बहुत कठिन मामला जदोजह का मामला ज्यादा कठिन तो इधर मैं जैसा देखता हूं यह कि परिस्थिति संस्था समूह समाज राज्य बदल के हमने देख लिए पांच हजार सालों में मेरी उसी समय मेरी उत्सुकता निपट व्यक्ति में सीधे व्यक्ति में कुछ उसके लिए कर सकूं तो ठीक शायद उसके लिए होते होते समूह में फैल जाए तो अलग बात अगर किन्हीं मित्रों को उस उत्सुकता है कि मेरी बात ज्यादा लोगों तक फैले तो उन्हें मेरी वृक्ष समझ के काम में लगना पड़े अगर वो चाहते भी होंगे ज्यादा लोगों तक फैले पर व्यक्तिशाही ध्यान व्यक्ति पर ही हो और इधर मुझे ये भी ख्याल में शुरू हुआ कि जो लोग भी ज्यादा समूह में उत्सुक होते हैं कई बार तो ऐसा होता है वो सिर्फ अपने से पलायन करते हैं समूह की चिंता लेके बहुत आसानी से आदमी अपने से बच जाता है लैंगा दिलवास्तव का मैं जीवन पड़ रहा हूं वो पश्चिम में गांधी जी के साथ अन्याय यूरोप के गांधी वो जब उन्नीस तीस में भारत आए तो बहुत भले आते हैं तो पहले वो रमन महर्षि का और रमन महर्षि उनको बिल्कुल भी नहीं दिखा जो आदमी जितने जैसा था वो बिल्कुल नहीं दिखा बल्कि लंजा दलवास्तव ने जो जो बातें अपनी डायरी में लिखी है वो अशोभन है रमण की बात लिखा उसने ये कि ये कैसा अध्यात्म के एक आदमी सुबह से शाम तक शिक्षा बैठा हुआ है इस ध्यान का क्या फायदा इस अंतर्मुखता इस व्यक्ति बाद में क्या बस समाज को बदलना दुनिया को बदलना ये जगह मेरे लिए नहीं डायरी तो ने देखा ये जगह मेरे लिए मेरे लिए जगह तो वरदा है मुझे तो वरदा जाना है पर एक दिन रुका वो देखने याद नहीं आ रही तो एक दिन जो उसने नोट किया है वो एकदम अभद्र मगर गांधीवादी के मन में वैसी अभद्रता होगी अनिवार्य रमन को देख क्योंकि तो रमन को वहां लोग भगवान मानते तो वो लगता है कि अजीब बात भगवान भी सो रहे हु? The God is sleeping. भगवान खाना खा रहे और तब तो हद होगी जब रमन ने एक पान का पत्ता लेके चबाया तो उसने कहा भगवान पान चबा रहे हैं डायरी में ले और फिर तो और भी हद होगी जब उन्होंने डकार दी खाने के बाद उन्होंने कहा the God is selfish ये जगह मेरे लिए नहीं जगह मेरी बर्दा है अब ये आदमी अपने को बदलने में जरा भी उत्सुक ही नहीं दुनिया को बदलने में तो रमन से कोई तालमेल नहीं बैठ गांधी से तालमेल बैठ गया है मगर ये आदमी अपने को बदलने में उत्सुक क्यों नहीं अगर कोवी बदलाव की बुनियादी उत्सुकता है तो वो होनी चाहिए कि मैं अपने को कैसे बदलूंगी तो मैंने कोई ठिकन दिया सारी दुनिया और क्या मैं सारी दुनिया को बदल पाऊंगा आपने कोई बदलना ही इतना मुश्किल है और मैंने अगर कोशिश करके दुनिया को बदलने का कुछ रास्ता भी शुरू कर दिया समझने जो कि असंभव है तो भी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और अगर हर आदमी दुनिया को बदलने में लगा हो तो हर आदमी अपने को बर्बाद कर रहा हो दुनिया को बदलने में तो दुनिया तो कभी बदलने वाली नहीं जो बदल सकता था वो बदलने से बच बद जाए मेरी तो दृष्टि ये है कि उस सुख हम हो अपनी बदलाव लें और हमारी बदलाव अगर संक्रामक हो जाए वो और को भी पकड़ ले तो प्रभु कृपा वो न पकड़े तो इसमें बेचनी का कोई कारण नहीं पकड़े तो भी वो व्यक्ति को ही पकड़े संस्थावादिता जो है समूहवादिता जो है वही मटीरियलिज्म वही पदार्थ और व्यक्ति उन्मुखता जो है और व्यक्ति को सर्वोपरि चैतन्य और जीवन मानने की जो दृष्टि है वही अभियान पर किसी को भी लगता हो कि मेरी बात ज्यादा लोगों के काम आ सकती है तो वो कोशिश में लगे बाकी मेरी उत्सुकता नहीं सीधी मेरी उत्सुकता आप में है आपसे तो कुछ फैल जाएगा किसी में वो दूसरी बात नहीं फैलेगा तो कोई हर्जा नहीं हो गया आपका ठीक होता तो, तो काफी और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि आपकी उस उत्सुकता भी व्यक्ति में हो किसी व्यक्ति में लग जाए आप थोड़ी सी बहुत लग जाए ना लगे तो चिंता का कोई कारण नहीं क्योंकि तो दूसरे को हम बदल के ही रहेंगे ये भी हिंसा है और समाज को मैं ऐसा बना के ही रहेंगे जैसा हम चाहते हैं कि समाज होना चाहिए ये बहुत गहरी अधिनायक है तो मैं कौन और अगर किसी आदमी को अज्ञानी रहने में आनंद आ रहा है तो मैं कहेंगे उसको ज्ञानी बना के कष्ट में और फिर मैं कौन हूं करने वाला ये उसके और परमात्मा के बीच चलने निर्णय मैं कौन हूं मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे अज्ञानी से ज्ञानी होने में ज्यादा आनंद आया शायद तुम्हें भी आए ये संक्रामक हो जाए तो ठीक दूसरे को बदलना वो जो मिशनरी माइंड है वो थोड़ा हिंसात्मक है कोई बदल जाए ये बिल्कुल दूसरी बात पर हम सीधे उसमें आग्रहपूर्ण भी रहे तो नहीं हाँ हम अपने को बदलें और उस बदलाह तो उस रोशनी में अगर किसी को कुछ दिखाई पड़ने लगे और वो ठीक आए तो ठीक ऐसे एक भांति थोड़ा सोचिए और एक कैंप में बने तो आ जाएं तो थोड़ा कैंप देखें कि मैं व्यक्ति की बदलाह की क्या कर रहा हूं वो कैसे सक्रिय तो हो पाती है दें अभी एक कैंप है मात्रांत जनवरी 8 से 16 सी इसमें बने तो इसमें आ जाए और नहीं तो फिर एक मार्च में है माउंट आबू पच्चीस मार्च कैम्पले तो कोई सात सौ आठ सौ लोग बाहर से निकल करते हैं ये जो, जो जो तो ये मार्शल आर्टर आर्ट भारत का भविष्य नंबर टेन पर मैं तो बहुत कुछ करना भी चाह रही हूँ हम्म, लेकिन फिर वही बात की आपने आप करना चाह रही हैं या कुछ कर रही हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ दीदी देखिये देखिए, सेवा हमारा पहला कर्तव्य है पहला धर्म है वह के लिए हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं हम यानी और भी कुछ लोग हैं आपके साथ हाँ। मेरे कुछ पड़ोसियों भी अपना सहयोग दे रहे हैं भाई हम लोग सप्ताह में इस बार मिल बैठते हैं और फिर इस बैठक में बातें होती है अच्छा इस तरह कुछ विषय पर बातें होती नजरी सुनो बस देश के लिए बहुत योजना बनाते हैं अच्छा सबसे बड़ी अच्छी की योजनाएं होंगी और देखिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत के निर्माण के लिए नारी बहुत कुछ कर सकती हैं उसका प्यार उसकी प्रेरणा से क्या नहीं हो सकता ये हमें कभी नहीं चाहिए और आज इसी विषय पर आचार्य रजनीति के विकास हम रहने को हैं भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता जीवन के एक नए द्वार पर खड़ी है सैकड़ों वर्षो के अंधकार गुलामी और दीनता के बाद इससे एक सुंदर जीवन का क्षण है इस नए निर्माण में अकेले पुरुष का ही हाथ नहीं होगा नारी का भी हाथ होगा और ये सहयोग होता है लेकिन सत्य है कि अब तक इस देश के निर्माण में नारी का कोई हाथ नहीं रहा नारी गुलाम थी दास थी अमीचर थी प्रेमिका थी लेकिन सहयोगी और सहस््रच्ता नहीं थी इसके दुष्परिणाम हुए एक सभ्यता बनी जो अकेले पुरुष की सभ्यता थी कठोर और हिंसा और क्रोध और युद्ध से भरी नारी का कोमल अनुदान उस सभ्यता को नहीं मिला वो संस्कृति वैसी ही अधूरी थी जैसे कोई देश हो जहाँ सिर्फ पुरुष और स्त्रियां न हो बेट जैसा रश्महीन सौंदर्यहीन संगीतहीन और प्रेम पुण्य होगा वैसी ही ये संस्कृति निर्मित हुई आने वाले भविष्य में कोई सम्यक और पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को जन्म देना हो तो नारी का अत्यंत सहयोग और मूल्यवान स्थान उस निर्माण में होना जरूरी एक ऐसा देश निर्मित करना है जो अभय को उपलब्ध हो प्रेम को उपलब्ध हो स्वतंत्रता को प्रकाश को आनंद को इस निर्माण के लिए कुछ सूत्रों पर यह साफ करना उपयोगी है तीन सूत्रों पर विशेष रूप से नारी अब तक मनुष्य से पुरुष से पीछे की हमिचर की गुलाम थी उसे कोई समान स्थान न था स्वभावतः गुलाम संस्कृतियों के निर्माण नहीं करते हैं संस्कृति के निर्माण के लिए स्वतंत्र चेता व्यक्त चाहिए। नारी स्वतंत्र चेता व्यक्ति अब तक नहीं थी फर्क आया है परिवर्तन हुआ है नारी ने मांग की है समानता की लेकिन समानता की मांग के पीछे खतरा भी है कहीं समान होने की दौड़ में वो पुरुष जैसे होने की प्रवृत्ति में न पड़ जाए जैसा कि सारी दुनिया में हो भी रहा है नारी अगर पुरुष जैसी होने की कोशिश में पड़ेगी तो फिर अनुचर रह जाएगी फिर छाया रह जाएगी फिर भी उसे व्यक्तित्व उपलब्ध नहीं होगा उसे निजता और आत्मा उपलब्ध नहीं होगी पुरुष बनने की दौड़ में नारी एक द्वितीय नस्त्र के स्थान पर ही खड़ी रह जाएगी फिर छाया ही होगी व्यक्तित्व उसे मिल सकता है तभी जब यह समझ लिया जाए कि नारी भिन्न है असमान है लेकिन भिन्नता और असमानता का ये अर्थ नहीं कि उसे समाधर उपलब्ध न हो समादर उपलब्ध होना चाहिए लेकिन समानता झूठी बात है स्त्री और पुरुष समान बिल्कुल भी नहीं और यही उनका आकर्षण भी है यही उनका बल भी है स्त्री उतनी ही कांक्षा के योग है उतनी ही जीवन को रस से भरने वाली जितनी भिन्न है तो उसकी भिन्नता में ही उसके भिन्नता के विकास नहीं न केवल उसका जीवन चरित होगा बल्कि आने वाली संस्कृति भी सम्यक और पूर्ण हो सकती तो पहला सूत्र ध्यान में रखने के लिए है और वो ये कि स्त्री को हम उसकी भिन्नता में विकसित होने दें पुरुष के समान बनाने की चेष्टा न करें अन्यथा एक भूल पीछे हुई थी कि वो गुलाम थी और अब दूसरी भूल होगी कि वो केवल पुरुष की झूठी छाया एक मिथ्या पुरुष बनकर रह जाएगी ऐसा ही हुआ कि जब भी नारी पुरुष जैसी होती है हम प्रशंसा करते हैं रानी झांसी की प्रशंसा है। करते हैं जोनफ आर्स की प्रशंसा करते हैं कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, लेकिन मर्दाना होना पुरुष जैसा होना नारी के लिए सम्मानी योग नहीं उसका अपना नीति व्यक्तित्व है और वो विकसित हो प्रेम का संगीत का घर का परिवार का परिवार के केंद्र का वो जो आंतरिक जीवन है मनुष्य के हृदय का उसे वो पूरा तभी कर सके कि जब वो ठीक अर्थों में नारी ही हो पुरुष जैसी न हो तो भारत की आने वाली संस्कृति में नारी को अपनी भिन्नता को परिपूर्ण रूप से विकसित करना ताकि वो ठीक ठीक नारी का अनुदान संस्कृति और नए देश के निर्माण में दे सके स्वभावता तो इसके ही साथ दूसरी बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि उसकी शिक्षा पुरुष न हो न उसे व्यवसाय पुरुष जैसे दिए जाए न इसके अत्यंत विरोध में हूं न तो पुरुषों जैसे व्यवसाय की नारी को जरूरत है न वैसी शिक्षा की क्योंकि वैसी शिक्षा वैसी प्रतिस्पर्धा वैसा प्रशिक्षण उसे एक झूठा व्यक्तित्व दे सकता है उसकी आत्मा का सम्यक और ठीक विकास नहीं और जिसका अपना ही व्यक्तित्व से विकसित हुआ वो देश के समाज के व्यक्तित्व को परिपूरक नहीं बन सकती है ठीक सी बात स्थान में रखने देती है और वो ये की नारी अगर ठीक से विकसित हो तो वो पुरुष से ज्यादा बलवान है क्योंकि बच्चों का सारा निर्माण उसके हाथ में है परिवार का प्राण वो है जीवन के जो भी महत्वपूर्ण अंग है उस पर उसकी छाया और उसका प्रभाव है सभी पुरुष उसकी छाया में बड़े होते और उसके प्रेम में जीते हैं उसकी सहानुभूति में उसकी करुणा में उसकी ममता में जीते अगर ये ममता ये प्रेम और ये करुणा ठीक ठीक विवेक युक्त हो तो देश के निर्माण में क्रांतिकारी परिणाम लाया जा सकते हैं देश के निर्माण का अंतिम अर्थ व्यक्तियों का ही निर्माण होता है और व्यक्तियों के निर्माण का केन्द्रीय तत्व माँ है पत्नी है बहन है वो जो नारी घेरे हुए पुरुष को चारों ओर से अगर उसकी ममता और उसका प्रेम सृजनात्मक हो और पुरूषों को चुनौती देता हो और विकास के लिए आमंत्रण देता हो और उन दूर देश के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता हो तो ही एक नया समाज एक नया देश और एक नए भारत का जन्म हो सकता है लेकिन यदि नारी अतीत के ढंकी रही कि पुरुष की दास अगर अतीत का बहुत बोझ रहा तो ये नहीं हो सकेगा और यदि नारी पश्चिम के ढंकी हुई कि पुरुष के समकक्ष और समान खड़े होने की चेष्टा में तो भी ये विकास नहीं हो सकेगा नारी को अगर भारत के निर्माण में अपना ठीक स्थान ग्रहण करना है तो दो बातों से बचना है एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है एक उसका अतीत है और एक उसके सामने खड़ा हुआ पश्चिम अगर अतीत के बोझ से नारी बचे और पश्चिम के प्रभाव से तो ही भारत के समय निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान उपलब्ध हो सकता है बहुत कुछ उसके हाथ में है बहुत क्षमता बहुत शक्ति लेकिन सारी शक्ति और क्षमता का जब तक उसके ही अनुकूल उसके ही आत्मा के अनुकूल विकास न हो तब तक देश के लिए उससे कुछ भी उपलब्ध नहीं हो कर्मचारी रजनीश जी ने ये अपने विकास हमारे सामने रखती हैं वहीं ये हमें भी सघन